श्री श्रीमद्भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध मणि की कथा जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सत्याजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित सत्याजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे तक मड़ी दी थी सत्याजीत उस मड़ी को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो परीक्षित जब सत्याजीत द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके दूर से ही उसे देखकर लोगों की आँखें उसके तेज से चौंधिया गई लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे लोगों ने कहा शंख चक्र गाधारी नारायण कमल नयन दामोदर शिरोमणि गोविंद आपको नमस्कार है जगदीश्वर देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंथियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं प्रभो सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे उन्होंने कहा अरे ये देव नहीं है यह तो सतराजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला गया घर पर उसके सुभागमन के उपलक्ष में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था उसने ब्राह्मणों के द्वारा समन्तक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया परीक्षित वह मणि प्रतिदिन आठ भार भार का परिणाम इस प्रकार है चतुर्बृंज भी भी गुंजा पंचपण पणा अष्ट धरणम चरसम तालम तुला पलसतम प्रहुुर्भारम सीस्तुला अर्थात चार धान की एक गुंजा पांच गुंजा का एक पण आठ पण का एक धरण आठ धरण का एक कर्स चार कर्स का एक पल सौ पल की एक तुला और बीस तुला का एक भार कहलाता है। सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष महामारी ग्रह पीड़ा सर्प भय मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा सत्याजीत तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाश में मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसैन को मार डाला और उस मड़ी को छीन लिया वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मड़ी के लिए रिक्छराज जामबान ने उसे मार डाला उन्होंने वह मड़ी अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ वह कहने लगा बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला होगा क्योंकि वह मड़ी गले में डालकर वन में गया था सत्राजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में काना फूसी करने लगे जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साँस लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीक्ष ने सिंह को भी मार डाला भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रिछराज रिक्ष रिक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया भगवान ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रिचराज जामबवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए परीक्षित जामवान उस समय कुपित हो रहे थे उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्षों उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गाठ टूट फूट गई उत्साह जाता रहा शरीर पसीने से लथपथ हो गया तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभो मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं आप ही सबके प्राण इंद्रीबल मनोबल और शरीर बल हैं आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं प्रभो मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था तब आपने उस पर सेतु बांध सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे अवश्य आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं परीक्षे जब वृक्षराज जाम्बुवन ने भगवान को पहचान लिया तब कमलनयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु कृपा से भर कर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम भवान जी से कहा रिक्शराज हम मली के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं इस मली के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ भगवान के ऐसा कहने पर जाम भवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कन्याकुमारी जाम्बती को मली के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने बारह दिन तक उनकी प्रतीक्षा की परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका को लौट गए वहाँ जब माता देव की रुकमणी वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शौक हुआ सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए उनकी उपासना करने लगे उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया उसी समय उनके बीच में मड़ी और अपनी नववधु जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए मानो कोई मरकर लौट आया हो तदनंतर भगवान ने सत्राजीत को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सतराजीत को सौंप दी सतराजीत अत्यंत लज्जित हो गया मड़ी तो उसने ले ली परंतु उसका मुँह नीचे की ओर लटक गया अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा उसके मन की आँखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूँ मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समतकमणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं यह उपाय बहुत अच्छा है इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है सत्राजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समन्तकमढ़ी दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी सत्य शील स्वभाव सुंदरता उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पानी ग्रहण किया परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सत्रा जी से कहा हम समंतक मलि ना लेंगे आप सूर्य भगवान के भक्त हैं इसलिए वह आपके ही पास रहे हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं वही आप हमें दे दिए